अध्याय 20. श्री नलिन बिहारी सरकार चंद्रकोना। ध्यान जब की बात उठाने पर माने कहा ध्यान जब का एक नियमित समय रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि कब अनुकूल क्षण आएगा कहा नहीं जा सकता अचानक वह समय कब उपस्थित होगा भनक भी नहीं लगेगी इसीलिए कितनी भी झंझट क्यों ना हो नियम पालन करना बहुत जरूरी है मैं काम की झंझट या बीमारी आदि सभी लगी रहती है इसीलिए सब समय नियम का पालन करना संभव नहीं होता मां अस्वस्थ होने पर तो कोई चारा नहीं और बहुत अधिक ही यदि काम की झंझट हो तो स्मरण करके प्रणाम करने से ही होता है मैं किस समय जब ध्यान करना चाहिए मां संधि क्षण में ही उनको पुकारना उत्तम है रात ढल रही है दिन निकल रहा है अथवा दिन बीत रहा है रात आ रही है यही हुआ संधिक्षण इस समय मन पवित्र रहता है मन की दुर्बलता के संबंध में पूछने पर मां ने कहा बेटा यह प्रकृति का नियम है जैसे अमावस्या पूर्णिमा है ना वैसे ही मन कभी अच्छा तो कभी बुरा रहता है मां जब जयराम वाटी से बाग बाजार जाती तब मुझे बीच बीच में जयराम वाटी जाकर वहां का समाचार आदि लेते रहने को कह जाती मैं उनके इस आदेश का यथासाध्य पालन करने की चेष्टा करता लेकिन उनके जयराम वाटी में न रहने पर वैसा आनंद न आता यह बात मैंने मां को पत्र लिखकर बताई थी मां के जयराम लौटने पर बातचीत के बीच उन्होंने मुझसे कहा ए न रानी अर्थात महाराजिन क्या कह रही है सुनो मां इस पर कलकत्ता जाते समय महाराजन को न हटाकर उसे बड़ी मामी की सहायता के लिए रख गई थी ग्रीष्मकाल की बात है महाराजन मां के कमरे में पुराने घर में दरवाजे के सामने बरामदे में मसहरी लगाकर सोई थी उसने स्वप्न में देखा मां एक हाथ में फूलों की डाली और दूसरे हाथ में पानी का घड़ा लेकर मानो स्नान करके लौटी हैं आकर वे बोली उठो उठो यहां से यह कहकर दरवाजे के सामने सोने के लिए उन्हें डांट रही हैं महाराजन के स्वप्न की पूरी बात सुनकर मां ने हंसते हुए कहा सुनो तो बेटा कौन जाने यह क्या कह रही है एक दिन बातचीत में मैंने कहा मां संसार में रहकर कोई काम नहीं होता उसके उत्तर में उन्होंने कहा बेटा संसार महादलदल है दलदल में फंसने से निकलना मुश्किल है ब्रह्मा विष्णु सांसद में आ जाते हैं तो मनुष्य की क्या बसात है उनका नाम लेना नाम लेते लेते वे ही एक दिन बंधन काट देंगे उनके बिना काटे क्या कोई उपाय है बेटा उनमें खूब विश्वास रखना संसार में जैसे मां बाप बच्चों के आश्रय स्थल हैं वैसे ही ठाकुर को समझना एक दिन भगवान के प्रति विश्वास के संबंध में बात उठने पर मां ने कहा बेटा केवल पढ़ने से क्या विश्वास होता है अधिक पढ़ने से व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है ठाकुर कहते थे जगत मिथ्या वे ही सत्य हैं यही शास्त्र पढ़कर जान लेना होगा यह मानो जैसे मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी कि तुम यह सामान लेते आना उस पत्र की जरूरत कब तक है जब तक उसमें क्या लिखा है तुम्हें नहीं मालूम जैसे ही मालूम पड़ा फिर उस पत्र की आवश्यकता क्या वही सब सामान लेकर तो मुझसे मिलने आओगे नहीं तो दिन रात पत्र पढ़ने से क्या फायदा एक दिन आवेग भरे स्वर में मैंने कहा मां यह जो इतना आना जाना करता हूं आपकी कृपा भी पाई फिर भी कुछ नहीं हो रहा ऐसा क्यों मुझे तो लगता है मैं जैसा था वैसा ही हूं उसके उत्तर में मां ने कहा बेटा यदि तुम एक चारपाई पर सो रहे हो और कोई तुम्हें चारपाई समेत कहीं अन्यत्र ले जाए तो क्या तुम नींद टूटते ही समझ पाओगे कि तुम्हारी जगह बदल गई है नहीं जब अच्छी तरह नींद की खुमारी कट जाएगी तब समझ सकोगे कि कहीं अन्यत्र चले आए हो मां कहती मुझे जो कुछ करना था मैंने उसी समय अर्थात दीक्षा के समय कर दिया है पर यदि अभी शांति चाहते हो तो साधन भजन करो नहीं तो मृत्यु के समय शांति प्राप्त होगी एक बार बेलूड़ मठ का उत्सव देखने के लिए घर से रवाना होकर रास्ते में मेदिनीपुर में किसी कार्यवश उतरा वहां से उस दिन रात में गाड़ी न पकड़ पाने के कारण अगले दिन जाना हुआ संध्या के समय कलकत्ता पहुंचकर मां का दर्शन किया देखते ही मां ने कहा उत्सव देखा तो नहीं मां उत्सव नहीं देख पाया कहकर मैंने रास्ते की घटना कह सुनाई यह सुनकर मां ने कहा चाहे जिस तरह से हो पहले उद्देश्य पूरा कर लेना चाहिए इसीलिए तो बेटा यह सब उत्सव आदि नहीं देख पाए पहले का काम पहले कर लेना चाहिए बाद में बोली कल यहां आकर ठाकुर का प्रसाद पाना आहार के बारे में मां कहती जब भी जो कुछ खाओगे उसे भगवान को निवेदित करके प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना इससे रक्त शुद्ध होगा रक्त शुद्ध होने से मन भी शुद्ध होगा एक दिन किसी कारण से मां अपने भाइयों पर नाराज हो गईं, मेरे इसी समय वहां पहुंचने पर मां हम लोगों से इस संबंध में दो एक बातें कहने लगी बेटा ये लोग केवल रुपया रुपया ही करते रह गए केवल धन दो धन दो भूल कर भी ज्ञान भक्ति नहीं मांगा जो चाहते हैं फिर वही ले जयराम वाटी में अपनी अंतिम बीमारी के पहले मां जब कठिन ज्वर से कष्ट पा रही थी तब एक दिन मैं उनके पैर सहला रहा था उस समय मां ने कहा देखो बेटा कितने दिन से पुकार रही हूं कोई नहीं सुन पाया कितना रोई हूं फिर भी कोई नहीं आया अंत में आज मां आई थी जगधात्री लेकिन चेहरा ठीक मेरी मां की तरह था अब मेरी बीमारी दूर हो जाएगी और एक बार जब मैं छोटी थी दक्षिणेश्वर जाते समय मुझे खूब बुखार हो आया था बिल्कुल होश नहीं था उस समय देखा कि एक बिल्कुल काली लड़की धूल से सने पैर लिए मेरे सिराहा बैठकर मेरा सिर सहला रही है धूल से सने पैर देखकर मैंने पूछा मां किसी ने क्या पैर धोने को पानी नहीं दिया उसने कहा नहीं मां मैं अभी तुरंत चली जाऊंगी तुम्हें देखने आई हूं भय की क्या बात है अच्छी हो जाओगी उसके दूसरे दिन से मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो गई इस बार बेटा बहुत कष्ट दिया है कितना पुकारने के बाद कहीं आज दर्शन मिला है इस बार भी मैं स्वस्थ हो गई भय की क्या बात है बेटा उन्हें खूब पुकारने से ही सब परिस्थितियों में वे आकर रक्षा करेंगे